द्र कर्णे श्रुनियादेव भद्रं पश्येक्ष स्थिरंगे सुुवादेवित अथर्वेदी पांडुक्यिगा आलाद शांति प्रकरण के सत्तावन नंबर कार्य का विचार हो गया जिसमें कहा था ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है अज्ञान से ही उत्पन्न है सारे इसलिए इसमें शाश्वत नहीं है समृद्धा जायते थे सर्वम शाश्वतम तेन नहीं बहुत ऐसा कहा था पूर्व कार्य का माने अज्ञान अविद्या जैसे शोप्र में कोई वस्तु न होते हुए भी अविद्या से वस्तु दिखाई पड़ते हैं अज्ञान की महिमा है जागृत में कोई ऐसा नहीं वास्तविक यही नहीं वस्तु अगर वस्तु हो तो सुसुक्ति समाधि आदि काल में भी मिलना चाहिए यही दो अवस्थाओं में वस्तु पाए जा रहे हैं जागृत और स्वप्न जिसकी अस्तित्व होती है तो हमेशा होती है ये तो रजयुग पे भाषण वाले सर्वादि के समान है समृत्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्ती कश्य वही तेना इत्यादि कहा था उसी को लेकर के आगे बोलना चाहते हैं कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और कल्पित वस्तु जो होता है अधिकारण से अभिन्न होता है अधिकारण दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा में कल्पित है सारे तो आत्म रूप से सब के सब अजन्मा ही है अजन्माश भी नहीं होगा अजन्मा का विनाश नहीं होता जो जन्म वाला हो उसी का विनाश होता है वास्तव में इनका विनाश भी नहीं होता क्यों आत्म रूप से देखें जब आत्मा में कल्पित है सब विनाश भी नहीं जैसे रजु में कल्पित शब रजूरूप से देखते हैं तो उसका विनाश नहीं होता है, है। उसका विनाश नहीं होता सर्वरूप से वस्तु होता ही वैसे आगे बोलना चाहते हैं ठीक में कहते हैं समृत्या जाएते सर्वम यदि उत्तम तद इनिम पूर्व कार्य का मैं कहा था जो कुछ वस्तु दिखाई पड़ते हैं अज्ञान से ही उत्तम होते हैं अज्ञानकालीन है सारे वस्तु से रजु में सर्व पैदा होता अज्ञान कारण है रज्जु का ज्ञान होता तो सर्व नहीं दिखता रज्जु के अज्ञान के कारण सर्वभाष कहा है इसी प्रकार ये भी जागृत स्वप्न पाए जा रहे हैं अज्ञान से ठीक है समृत्या जाय के सर्वोच्च उत्तम पूर्वकारी का अज्ञान से सारे के सारे अविद्या से उत्पन्न कहा था इधानीन तत्प्रवृत्ति दी अब उसको यहां विस्तार करते हैं कैसे वस्तु तो पैदा होते हैं अविद्या तेन म साम शासमयम सा जन्म मायोपम ते साम धर्म विद्यतेमते से जीवादि जो उत्पत्ति मानी जा रही है और गठपटादि बाह्य जगत जीव और जगत दोनों उत्पन्न मानते हैं जितुवादी लोग परमात्मा से जीव उत्पन्न होते हैं जगत उत्पन्न होते हैं इसी मान्यता है धर्म से शब्द दोनों को लेना है जीव जगत समेत तो उत्पन्न माना जाता है धर्मा ये जायते लेना है पूर्व का परामर्श करेगा इति शब्द पूर्व में समृद्धि से ही पैदा होते हैं अविद्या से ही पैदा होते हैं शब्द पूर्व का परामर्श करेगा तो पूर्व पूर्वकारि में जो समृद्धि आ जाए थे सर्वे जो कहा था वही समृद्धि को यहां यहाँ शब्द टिप्पणी में कहा है समृद्धि समृद्धि आयोजित बासठी का इसके पृष्टीकरण कारण थे समृद्धि से पैदा होते हैं जो भी पैदा होते हैं अज्ञान से ही पैदा है वास्तविक जन्म उनका नहीं है जीव के वास्तविक जन्म है जैसे घटाकाश पैदा होता है महाकाश है वो महाकाश ही है तो अज्ञान से घटाकाश बोल देते हैं और उपाधि है उपाधि कालीन अज्ञान जनता है वास्तव में महाकाश है इसी प्रकार ये जीव जो बोला जाता है परमात्मा ही है ये तो शरीरारी उपाधि के कारण से जीव गने लग गए वैसे जगत भी ऐसा ही है धर्माय इत्याय दे जो पैदा हो रहे हैं अज्ञान से जो पैदा होते हैं ते तत्वता न जाए वो वस्तु जो अज्ञान से पैदा होते हैं वास्तविक रूप से पैदा होते ही नहीं जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है रज्जु के अज्ञान से पैदा होता है मान्यता हो जाती है किंतु तो वास्तव में सर्प पैदा होता ही नहीं ठीक इस प्रकार ये जीव और जगत जहां उत्पत्ति के विषय चल रहा है पैदा होना संभव उत्पत्ति होना संभव नहीं अज्ञान से भ्रांति से प्रतीत हो रहा है है परमात्मा शरीर के घेरे में होने से जीव गाने लगे हैं तो ऐसी स्थिति है अज्ञान सही है अज्ञान न हो तो जगत भी नहीं होगा जीव जगत दोनों का समाप्त होना है अज्ञान के कारण से दिखना जयंते तेना तत्व का वास्तव में उत्पन्न नहीं होते हैं ते धर्म जीव जगत रूपी तो धर्म है फिर उत्पन्न नहीं होते वास्तव अज्ञान से पैदा होने वाले वस्तु तो वास्तव में पैदा नहीं होते हैं कल्पना है खाने जन्म माओ पेशा उनके जो जन्म है अज्ञान से उत्पन्न होने वाले का जन्म कैसा होता है उत्पत्ति हम जीव और जगत की उत्पत्ति मानने जा रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति कैसे माया है माया उपमा है आंद्रजालिक वस्तु जादूगर की जो माया से उत्पन्न वस्तु के समान उपमा वही है माएपम माया है उपमा जिंदगी हाँ। जादू जिसको बोलते हैं वो उपमा है ऐसे जादू में वस्तु पैदा होते हैं जादूगर अकेला आता है और हमारे सामने नाना प्रकार के वस्तु दिखाता है कुछ नहीं उसके पास उसके माया है वो वास्तव में वस्तु होते नहीं क्यों वो हमारे अज्ञान है अज्ञान से हम वो वस्तु समझने लग गए वो कोई तेल का पकड़ता है हम सर को समझते हैं अधिष्ठान एक होता उसके पास उसको बहुत कुछ दिखा देता है एक लाठी होगी उसमें अनेक दिखाता है अधिष्ठान तो चाहिए उसको कल्पना करने के लिए मिट्टी का थोड़ा सा कान लेगा कुछ नहीं बहुत कुछ बना के दिखा अधिष्ठान के बना कल बना नहीं कर सकता है वो भी कुछ कर लेता है थोड़ा देता है। वो जन्म जो दिखाई दे रहा है, जीव है। ये जैसे अंद्रजालिक वस्तु का जन्म होता है जन्म दिख रहा है वास्तव में जन्म होता नहीं है ऐसे ही जागरूक वस्तु की उत्पत्ति है जीवो उत्पत्ति वैसे जन्म मायु पढ़ो कैशाम कैसाम केशां धर्मा पूर्वक पूर्वा तो धर्म थे जीव जगत ये धर्म का जन्म माया उपमा है माया माने जादू जादूगर जो इंद्रजाल जो दिखाता है वो माया ही वही है वहां न होते हुए दिखते वास्तव में होते नहीं ठीक इसी प्रकार ही ये बस यही है साथ माया नहीं देते और जिस माया से ये उत्पन्न होते हैं जीव जगत वास्तव में वो माया होती भी नहीं है माया माने जो माँ माने नहीं है उसको माया माँ निषेदार्थ में मांग और या माने जो स्त्री शब्द का यह बनता है माने जो माँ माने नहीं है माँ निषेध मान अभ्य माँ तो मिलके माया बना हुआ है जो न हो उसको माया बोलते साच माया में विद्यते और जो माया से देखने वाले वस्तु तो जिसे दिखा वो तो माया ही नहीं होती है वास्तव में वास्तव में माया ही सिद्ध नहीं होती है फिर वस्तु तो कहां से सिद्ध हो साच माया जिस जिस माया के कारण से वस्तु तो जीव जगत दिखना है भाषणा है वास्तव तो माया ही नहीं है कैसे नहीं है भाष्य दिन बताते त्रद्यम पादम विभाजत है प्रथम पाद धर्मा जायंत इसके विभाजन करते हैं भाष्य में कहा ये भी आत्मान्य धर्म जायते कल्पन थे जो कल्पना की जाती है कल्पय दे ने कल्पन दे कर्मणी प्रयोग किया है कल्पना की जाती है किसकी ये कल्पन दे धर्म कल्पन दे आत्मानो अन्य चर्मा दो धर्म है एक तो आत्मा जीवात्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जाते है दूसरा घटपटादि वस्तु पाइय चलो आत्मा बहुव चल और अन्य चन्न्य कौन घटपटादी आत्माओं की उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति मानी जा रही है अन्य घटपटादी जगत की उत्पत्ति मानी जा रही है धर्म जाय देती कल्पंती वास्तव में पैदा होना नहीं कल्पना की जाती है कल्पना होती है केवल कल्पनते आठ की टिप्पणी कल्पना में व्यवहार होता है जीव पैदा हो गए हो गए हैं जगत पैदा है घटपड़ादी वस्तु उत्पन्न है इस मान्यता आ जाती है कल्पना व्यवहार की कर रहे हैं व्यवहार किए जाते हैं ते वो जो जीव जगत जो बाया से उत्पन्न हैकारोता संप्रति ते इति इति का अर्थ करते हैं कार्य का इति है ते माने वो धर्मजिद माया से उत्पन्न हो रहे कैसे इति एवं प्रकार एवं प्रकार शब्द पूर्व का परामर्श होता है अर्थात भगवत गीता कहेंगे तो प्रारंभ के लिए होगा इति श्रीपद भगवीता बोलते हैं तो पूर्व का कथन का वाचक होगा इति शब्द पूर्व परामर्श करता है या इति दे दिया तो पूर्व कारिका में जो कहा उसको बताया पूर्व कार्य का में समृद्धि शब्द था उसी को पकड़ता है कह रहे हैं इति माने एवं प्रकारा यथोक्ता इस प्रकार के जो धर्म है जीव जगद्रूपी धर्म समृद्धि निर्देश इस प्रकार की जो समृद्धि है अविद्या है अज्ञान है उसी से उत्पन्न होता है पूर्वकारी कहा था उसी को शब्द से किया है यथोक् समृद्धि निर्देश यहाँ पर इति शब्द के द्वारा पूर्वोक्त जो समृद्धि है अविद्या उसी को लिया जाता है समृत्य धर्मा जाए थे से अज्ञान से ही उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान हट जाए ना जीव की उत्पत्ति दिखाई पड़े ना जगत की उत्पत्ति दिखाई पड़े अभी अज्ञान से ही उत्पन्न है रज्जु में सर्प अज्ञान से ही उत्पन्न होता है रज्जु का अज्ञान सर्प व्यवहार होता है इसी प्रकार यहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान है जिसके कारण हमें जीव दिख रहा है जगती समृत्या ये धर्म ज्यादा अज्ञान से ये धर्म जीव जगत उसकी उत्पत्ति होती है वास्तव में नहीं होती नत परमार्थ तो जो तो कहा ये जो जीव जगत है वास्तविक उत्पन्न नहीं होता है अज्ञान से उत्पन्न होने वाले वस्तु वास्तव में नहीं होते हैं कहाँ देगा रजु सर्प आदि में देगा रजु में सर्प वास्तव में नहीं होता व्यवहार होता है अज्ञान जनित है ठीक इसी प्रकार जीवत्व और जगत ये भी अज्ञान जनित है अगर आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता नहीं होता जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ब्रह्मभाव में पहुंचे हैं उनको न जीव भाषे न जगत भाषा उनको सर्वत्र आत्मा दिखता है सर्वम फल ब्रह्म उसमें पहुंचे आत्मेदम सर्वम ऐसा होगा रजुरे वम सर्वम जैसा बोला जाएगा कब रज्जु ज्ञान का, का हाल पहले तो सर्वाधि बुद्धि हो रही थी भयभीत हो रहे थे किंतु जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो रजुरेव इदम सर्वम पूर्वोत्तर जितने में थे पूर्व दृश्य जो थे रज ही है इस प्रकार व्यवहार दशा में अज्ञान दशा में जो जीव और जा जगत दिख रहा है ज्ञान काल में आत्मा ही वेदर्व बोल जाएगा बाद होगा जीव वेद का बाद होकर के आत्म दिखेगा तो परमार्थे तो जो अज्ञान से जो उत्पन्न जिनका जन्म है वास्तव में उनका जन्म नहीं होता रजु सर्वादि देखा है जन्म तेषा धर्मोत्ता वहां ले जाकर अन्वय करना है तत्थ जन्म के साथ अन्वय कर किसके द्वारा अज्ञान से जो जन्म है जिनका जिन धर्मों का जीव जगत का जन्म यद पुनः तत्ज समृत्तिया समृत्ति से ही वो जन्म है सर्वी सर्प का जन्म रज के अज्ञान से ही है ऐसे यहाँ भी जीव जगत की जो व्यवहार होना है अज्ञान का है, काल में तुद्धि से तेसाम धर्म यथोक्ता जो पूर्वोक्त धर्म है जीव और जगत धर्म है इनका यथा माया जन्म ये, माय ये दृष्टांत है जैसे माया से जन्म होता है नालिक वस्तु जादूगर जो दिखाता है माया से जन्म दिखाता है वास्तव में वस्तु नहीं होती जादूगर जो दिखाता है वास्तव में वस्तु में होते उसके पास एक माया है माया से दिखाता है ये दृष्टांत है यथा माया जन्मा जैसे माया से जन्म होता है तथा उसी प्रकार यह जो जीव और जगत जन्म भी माया से है माया माया इति माया क्या है आ, अच्छा जन्म तथा मायापम प्रत्यत्व माया को उपमा बनाना माने इंद्रजालिक वस्तु को उपमा बनाना जैसा वह है वैसा ही है। उपमा बना सादृश्य उसका सादृश्य इस मलाना जीप जगत में इंद्रजाल और जादूगर के द्वारा रचा हुआ विषम का यहाँ सादृश्य लाना कहते हैं प्रत्येक तबियम ऐसा निश्चय तब्यम चार नंबर का ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए माया नाम वस्तुतरी अपूर्वादि संज्ञा करेगा ठीक है माया से जन्म जो होता है मान्यता बनती है वास्तव में जन्म नहीं होता ऋजुशी में देखा गया फिर वो तो नहीं रहे किंतु जो माया है वो तो होगी ना एक वस्तु फिर भी तो द्वैत होगा एक आत्मा और एक माया माया नाम पूर्वादि प्रश्न करता है फिर तो एक तो एक वस्तु रह गया माया माया से जन्म तो नहीं है फिर भी अद्वैत नहीं हो पा रहा है एक आत्मा और एक माया माया नाम अवस्त्र ही शंका है पूर्वादि की और छह की टिप्पणी माया अमाईकत्व निभाव माया तो अमायिक है ना माया जन्य नहीं है ना माया जो माया जन्य जो थे वो तो अब वास्तव में उनका जन्म नहीं है ठीक Toh, maya, maya ka नहीं है माया से होने वाले जो थे माया तो अमायिक है माया माया का कार्य नहीं है माईक पदार्थ का बाद होगा माया का तो बाद नहीं होगा ठीक है एक माया अमायिक माया तो अमायिक है अमायिक होने से ऐसे शंका है माई का तुम ही असद रूपत्व प्रयोजक जो असत सिद्ध करने के लिए माईकत्व होना चाहिए माया जन्य जो होगा वो असत होगा कहाँ देखा रजुसर्प में देखो माया जन्य अज्ञान जन्य है किन्तु अज्ञान अज्ञान जन्य नहीं है असत असद रूपत्व में प्रयोजक होता है माइकत्व जहां जहां माइकत्व तो रहेगा वहां वहां असद रूपत्व तो रहेगा माइक माने माया जन्य को माइक बोले माया से उत्पन्न जो होगा उसको माइक कहते हैं वह असत रूप होगा जैसे रजुसर्पाध ने देखा ये प्रयोजन बनता है तद ये माईकत्व का अभाव होने से माया तो माईकत्व नहीं है माया जन्म नहीं है माया तद अभा सा तथा मन वस्तु भाष्य में कहा था माया नाम की वस्तु है सा मान्य वस्तु उपस्थित है माया तरी छठ नंबर टिप्पणी कहा तरी जन्मो माईकत्व जो जन्म है जीव जगत के जन्म को मायक मानने पर माया तो अमायिक हो जाएगी ना तब तो एक वस्तु रह जाएगी माया फिर भी द्वैत रह जाएगा अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी ऐसी शंका उठाई तो सिद्धांत कहते नई गम भी ठीक नहीं, तो नहीं पाती या जो सात की टिप्पणी पड़ी वो गलत है आगे भाष्य में अगले अगली कार्य के भाष्य में सात की टिप्पणी है यहाँ नहीं चाहिए सात की टिप्पणी हटा देना चाहिए नई वो ठीक नहीं है सिद्धांत कह रहे हैं क्यों सावित जिस माया से उत्पन्न जगत होना है वो माया वास्तव में नहीं होती है माया या दो शब्द है वहां या माने जो माँ माने नहीं है मांग वहां पर निषेध अर्थ में अव्य है ऐसा करके माया शब्द बनाते हैं माँ या जो लहो उसको माया कहते हैं ऐसा बोलते हैं माया साच माया निविद्य थे वास्तव में वो माया नहीं माया इति से आख्या इति माया मान जो अविद्यमान वस्तु माया है माया बोलते हैं माया नाम के आख्या मान कथन यही है माया इति अविद्यमान आख्या अविद्यमान वस्तु के कहान कथन को माया शब्द से बोलते हैं ये कहा था साच माया ने तो बोला था <coughs> माने भिन्न सिद्ध नहीं हो सकती है न भिन्न नभिन्न ऐसी थी जैसे हमारे हाथ में माया मानी एक शक्ति है जिस शक्ति को लेकर के परमात्मा जगत बनाता है माया शब्द तो बोलो शक्ति बोलो जैसे हाथ हमारे हाथ में एक शक्ति है पांच किलो वजन उठाने की शक्ति है अगर अर्धांग हो जाए तो वो तो शक्ति न होने से हाथ काम नहीं करेगा माना एक शक्ति है कोई ऐसा लगता है कोई व्यक्ति अर्धांग में पड़े है तो उसके पांच किलो वजन उठा सकता है नहीं उठा पाए क्योंकि जिसका अर्धांग नहीं हुआ उठा लेता है इसका मतलब कोई है जिसको शक्ति बोलते हैं देखने की शक्ति है खाने की शक्ति है सुनने की शक्ति हर इंद्रियों में शक्ति है हर शरीर में प्रत्येक इंद्रियों में एक एक शक्ति है चलने की शक्ति है पैर ऐसा ऐसा शक्ति है वो शक्ति शक्तिमान से अतिरिक्त है या अभिन्न है भिन्न है कि अभिन्न विचार करते हैं न भिन्न सिद्ध होना न अभिन्न शक्तिमान हाथ हो गए हाथ की शक्ति हाथ में शक्ति है तो शक्तिमान हाथ होगा ऐसी स्थिति होगी तो अगर वह शक्ति भिन्न है हाथ के कर्जा टूट जाने पर भी शक्ति को रहना चाहिए काम करना चाहिए एक को नाश होने से दूसरे का नाश नहीं होता ना हाँ। भैंस को मर जाने से गाय मरेगी क्या एक का अभाव से दूसरे का अभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि तो हाथ जब टूट जाए शक्ति काम नहीं करती तो भिन्न मान पाए भिन्न होती तो हाथ के न रहने पर भी शक्ति को काम करना चाहिए वजन उठाते रहना चाहिए हाथ के अभाव में भिन्न वस्तु एक व्यक्ति के न होने पर दूसरा व्यक्ति काम करता है अगर भिन्न होती अभिन्न कहते हैं तो हाथ की शक्ति करके ष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए संबंध दिख रहा ष्ठी विभक्ति संबंध होना है हाथ संबंधी है ऐसा लगता है तो भिन्ना भिन्न अनिर्वचने हो जाती है माया इसलिए विवेक चौड़ाम ने में कहा सन्ना भी भयात्मकानो विभियात्मकानो भिन्ना भी सांगापि विभियात्मकानो सांगा भी नंगा विभयात्मकानद्भुता निर्वचनीय माया शंकराचार्य ने विवेक चौड़ाम परमात्मा से भिन्न भी नहीं कर सकते है और अभिन्न भी नहीं कर सकते है सत्य नहीं मान सकते हैं असत भी नहीं मान सकते हैं असत मानने पर काम नहीं चलेगा सत मानने पर भी काम नहीं सत्य तो बाद नहीं होना चाहिए असत हो तो प्रतीति नहीं होना चाहिए प्रतीति है उसी का सारा जगत प्रतीति है जगत रूप में प्रती है पाया की असत हो तो बाद नहीं होना चाहिए ज्ञान काल में प्राप्त हो जाना है और सांगा पिनांगा वो सहावैव निर्भय निर्णय करना मुश्किल है अरे वो अनेक टुकड़ों में है एक है ये भी निर्णय नहीं हो पाता सवयव है कि यह महान अद्भुत है कहात्र आद्यम पादन विभिजन कहा धर्म करते हैं। ये कहा था। आगे। प्रसिद्ध अवद्योतक शब्द से दर्शन देखो इति शब्द प्रसिद्धि के द्योतक होता है प्रसिद्ध है पूर्व कार्य में जो कहा था समृद्धि उसको इस कार्य में शब्द प्रकाश कर रहा शब्द प्रसिद्ध का द्योतक होता है प्रकाशक होता है प्रसिद्ध सिद्ध्योतक शब्द से दर्श है यह है प्रसिद्धि अर्थ में है प्रसिद्धि का पास प्रकाशक होता है तेवं प्रकार इत्येवं प्रकारा यथोक्ता इत्य इत्य संवृत्ति इस प्रकार के जो पूर्वोक्त संवृत्ति है पूर्वकारि का उसको यहाँ इस शब्द से निर्देश किया जाता है एवं प्रकार तुम तो ये बस हो रही थी एवं प्रकार क्या है यथोक्ता कहा यथोक्ता समृति इत्यादि कहा आगे अनंतर प्रकृता प्रकृति समृति अंतर मने कुछ व्यवधान होता है अनंतर मैने अव्यवधान ठीक पूर्वकारी में कहा था संप्रति को समृत्या जाए थे सर्वम इत्यादि कहा था अनंतर व्यवधान नहीं है ठीक पूर्वकारी का बात है अव्यवधान है अनंतर कहा अव्यवधान अनंतर प्रकृता ठीक पूर्वकारी में जो कहा गया है समृद्धि शब्द न होता समृद्धि शब्द से कही गई जो कहा गई जो है उसी प्रकाश यहाँ पर इति शब्द से कहा तथा समृद्ध जायंत ते माने दे। जीव जगत रूपी धर्म है ते से बहुवचन है सब ते बहुवचन का रूप है ते ये धर्म सबके सब, सब धर्म अनेक जीव है अनेक जगत है सब उत्पन्न होते आज्ञान से अपना स्वरूप का अज्ञान है हमें इसलिए जगत दिख रहा है जीव दिख रहा है रज्जु का अज्ञान हमने पर सर्पाधी दिखता है दृष्टान्त है हमारे अपना स्वरूप का अज्ञान है तथा तो समृद्धि धर्मांत्याशे धर्म हमारे पर जीव और जगत उत्पन्न होते हैं, वास्तव में उत्पन्न होते हैं न तो कैसा हम तत्व वास्तव में धर्मों का जीव जगत के वास्तविक जन्म नहीं होता अज्ञान से जो जन्म होता है वास्तविक जन्म नहीं होता कहां देखा है इंद्रजालिक वस्तु में देखा है जादूगर जो दिखाता है वहां पर वास्तविक जन्म नहीं होता ठीक वही सही है वास्तविक जन्म नहीं होगा नत्वत यदि उत्तम प्रपंच है दी नत्वतः जायंते न तो तत्वता कहा था ते न तत्वता इसकी व्याख्या करते हैं न ते तत्वता इतुक्त ये जो धर्म है जीव जगत रूप धर्म वास्तव में उत्पन्न नहीं होते क्यों अज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती का सर्व वास्तविक उत्पत्ति नहीं इंद्रजाल जो दिखाता है जादूगर वो वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती बस वस्तुओं की वास्तविक उत्पत्ति हो जादूगर हमारे जीवों से नोट निकालता है गड्ढी गड्ढी निकाल कर फैला देता है ऐसे दिखाता है जादूगर अगर ये शक्ति उसके पास हो वास्तविक नोट निकालने की शक्ति हो बाद में एक एक रूपये क्यों मारता हो वो वास्तविक नहीं होते इंद्रजालिक जो वस्तु होते है वास्तविक नहीं होते कितने बड़े हाथी आदि दिखाता है जादू थोड़ी देर बाद गायब हो गए वास्तविक को तो खोना नहीं चाहिए खो जाता थोड़ी देर वास्तविक में होता ठीक इसी प्रकार ये भी ऐसा सत्य मान रहे हैं किंतु तो जादू की वस्तु जब तक देखते हैं तब तक सत्य लगता है किंतु तो उसको मिथ्या घोषित वही कर रहा है जो वास्तव में जादू को समझने वाला व्यक्ति होगा जादूगर की दृष्टि में वो मिथ्या है दर्शकों के दृष्टि में वो सत्य है जादूगर उसको समझता है एक क्या वस्तु है वो तो बना रहा है बनाने वाला समझता है दर्शक लोग समझते हैं नया वस्तु उत्पन्न हो गया समझते हैं अज्ञान है इनको वस्तु क्या है इनको पता नहीं है जादूगर को उसका अधिष्ठान का पता मैंने तीन का पकड़ा हुआ है या एक कण पकड़ा हुआ है उसको मालूम है उसको वही दृष्टि होती है उसकी ऐसे यहां भी जो तो जग गए हैं अज्ञान से जगे हैं उनके दृष्टि में नजीब होता है ना वहां तो आत्म वेतन सर्वम ऐसा जो तो जगे नहीं है अज्ञान क्योंकि निद्रा में हैं उनके लिए जीव जगत दिख रहा है इतनी बात इसलिए कहा नत्वता परमार्थता इत्यादि कहा था नते तत्वता परमार्थ तो जाए वास्तव में वो उत्पन्न नहीं होते हैं जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं वास्तव में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है ठीक है समृत्या जन्म कारमार्थ ने व्यक्ति तृतीय पाद में या तो महाराज अज्ञान से जो पैदा हो वास्तविक होगा ऐसी शंका है अज्ञान से भी जो पहला हो उसके वास्तविकता में क्या आपत्ति वास्तविक मानेगा जीव जगत वास्तविक है तो उत्तर देते हैं यद पुनर्दि शब्दों से कहा वास्तव यद पुनर्समृत्या जन्म तेषा धर्मान तयपम प्रत्येतव्यम ऐसा कहा जिनके जन्म अज्ञान से है उनके लिए माया का दृष्टांत देना चाहिए जादू वाला दृष्टांत देना चाहिए वैसे समझना चाहिए जैसे जादू में जो वस्तु होते हैं वास्तव में नहीं होते ठीक प्रकार पर दृष्टांत दिया यथा माया जन्म दृष्टान्त भाग है जैसे माया से जन्म होता है माने इंद्रजाल जो दिखाया जाता है क्या ठीक इसी प्रकार होगा वो वास्तव में जन्म नहीं होता ठीक है प्रत्येक प्रत्येतव्यम जन्म इतिशेष प्रत्येक आगे एक जन्म शब्द जोड़ जो देना चाहिए तो प्रत्येक जन्म वो जन्म आया जादूगर के समान समझना चाहिए ये कहा ठीक है हमें आगे बोलते हैं चतुर्थ पादार्थम आकांक्षा द्वारा सो रही थी चतुर्थ पाद साया उसके जिज्ञासा द्वारा उस करते हैं पूर्वादी जिज्ञासा उठाता है हमारे माया नाम वस्तरी चल वस्तु ना हो तो माया तो है वस्तु वस्तु नहीं होते हैं ठीक है जीव जगत नहीं हो सकता कि तो माया तो रह जाएगी फिर भी विद्वैत होगा ये नो माया, तो माया होती कहती माया, माया, माया, माया उसी गलाम है जो अद्यम वस्तु टीका जन्म मायुपम तेजा यदि तृष्टानवस्थम साधय जो जागृत के जो जीव जगत के जन्म है माया उपमा है इसके लिए इंद्रजाल इसके लिए उपमा कहा था तो उसको अब दृष्टान्त के बल से सिद्ध करते हैं उसको कि जन्म वास्तविक नहीं होते काल्पनिक होते हैं जो माया से जन्म होता है वास्तविक नहीं होता उसके लिए दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करते हैं जो करना चाहते है ये यथा माया मया तीजा जायते तमय नसौ नितो न चोदी तद यमया तमय पुरा नसौ निच्छेदी यहाम जादूगर देखो एक माया से बीज की कल्पना कर दी और वो बीज से अंगूर की कल्पना कर दी किंतु वो सत्य होगा कि नहीं होगा ये विचार करथा माया वजार बीजा वास्तविक बीज ना यह जादू वाला बीज है इंद्रजाल में दिखाया जा रहा जो बीज आज में एक पत्थर का कण लिया बीज दिखाई पड़ा आम की गुटली दिखाई पड़ी दर्शकों को ऐसे बीज से जो अंकुर वहां अंकुर भी फुटाता है वो दिखाया वृक्ष बना देता है उसको है तो क्या वो सत्य होता कि नहीं होता नहीं होता माया यथाया मायामय अंकुर पैदा होता है दिखाता है जादूगर ना असौ नित्य उसको नित्य नहीं कह सकते क्यों अज्ञान जनित है माया जनित है माया जनित होगा असौ अंकुर नित्य है वो अंकुर नित्य नहीं होगा न तो उच्छेदी विनाश भी नहीं होता उसके क्यों वस्तु हो तो विनाश हो में बस्तु भी नहीं उसको तो निवृत्ति होनी तो नाश कहा होना कोई तो वस्तु हो तब तो नाश हो वस्तु भी नहीं हो रजु के सर्व का नाश नहीं होता तो, तो निवृत्ति होती नाश होने के लिए वस्तु चाहिए वस्तु नाश हो नित्य हो न उच्छेदी वो विनाश भी नहीं हो नित्य भी नहीं है विनाश भी नहीं ठीक इसी प्रकार ये तो जागृत के जीव जगत में भी ऐसे सुन ये भी मायामय है माया से फुटने वाले अंगुर हैं तो ना ये नित्य है ना ये नीनाशीव है वस्तु ही नहीं है वास्तव कल्पना मात्र है एक बार ठीक है शुल्लकाक्षराणी आकांक्षा दर्शन भी हो जायी थी के शब्दावली के आकांक्षा पूर्वक व्याख्या करते हैं योजना करते हैं कहा जिज्ञासा बनती है क्या है प्रथम माया माया उपम तेसाम धर्माणाम जन्म पूर्व कार्य कहा था जन्म मायोपम तेसाम कहा था कैसे हो सकता है माया उपमा इसके लिए जीव जगत के लिए माया उपमा माया उपमा कैसे किया जाए उसका सादृश्य कैसे लाया जाए माया हमारे कुछ है ही नहीं वो जादू में देखने वाले को माया बोलते हैं कथम मायोपम तेसाम धर्मान जीव जगत जागृत में जो भाष्र है उनको माया उपमा कैसे माना जाए जादू के समान कैसे माना जाए जन्म ऐसे समझा गई इसके उत्तर में कहते यथा देखो भाई यथा माया मैार आमराध बीजा एक माया से बीज की कल्पना कर दी काल्पनिक बीज है माया के द्वारा काल्पनिक बीज बना दिया एक बीज बनाया जैसे आम का बीज है समझो आमराध बीजा जाए थे तनमयोरा माया मयो अंकुर कोई माया अंकुर पैदा हो जाए तो आम से आम की कुठली कल्पना कर दिया ज्ञान माया के द्वारा जादू के द्वारा वो गुठली हो गई वो गुठली फिर अंकुर की कल्पना कर दी कोई माया मायावा होगा अच्छा अंकुरो नित्य हो वो जो अंकुर हुआ है माया भाई भी से माया मायावय अंकुर पैदा हुआ है जादू वाला बीज से जादू एक अंकुर पैदा कर दिया वृक्ष बना दिया वह असौ अंकुर नित्य उसको नित्य नहीं मान सकते क्यों अधिष्ठान के ज्ञाल आगे जादू खत्म हो गया तो दिखेगा नहीं, तो नहीं वो वो नित्य नहीं होता अंगूर नित्य नहीं है अच्छा वो छेदी विनाशी बात विनाशी भी नहीं हो वस्तु तो तो हो तो विनाश हो उसके टूटे टूटे कुछ अवशेष नहीं बचता बात जिसमें अंगूर दिख रहा था इतने बड़े पेड़ दिख रहा था उसके नष्ट होने पर कोई राख तो दिखना चाहिए कुछ नहीं दिखाता तो जादू में विनाश नहीं है केवल कुछ भाई ने ऐसी बहन हो रहा था क्योंकि तो हमारे उसने नजर बंद कर दिया था अपने मंत्र शक्ति से हमारा नजर बंद कर दिया था नजर बंद करता है जादूगर तभी होगा यहां भी बंद है माया ज्ञान रूपी चश्मा पहन लिया है हमने हमारे नजर बंद है ज्ञान रूपी चक्ष नहीं हमारे पास इस चश्मा को खोलेंगे अज्ञान रूपी चश्मा को खोलना पड़ेगा तभी दिखेगा सही प्रश्न क्या है नजरबंद है जब तक जागरण के विषय आज दिखते हैं तब तो तक आपको नजर बनता है पट्टी है। कुछ को कुछ माना जा रहा है। ये कहा नच उच्छेदी वो विनाशी भी नहीं क्यों है ही नहीं वस्तु नहीं है वस्तु होता तो विनाश होता कुछ नहीं करना पड़ता उसको नाश करने के लिए रज्जु के को मारने के लिए ठंडा प्रहार नहीं करना पड़ता है सिद्ध हो जाता है ठीक इसी प्रकार दिया। के अभूतत्वादिया असद रूप असद रूप मित ही नहीं वस्तु वो तो माया से दिख रहा था तदवत ये तो दृष्टांत हो गया दृष्टान माया से मायामय जो अंकुर बना था वो अंकुर था कोई अवशेष विनाशी भी नहीं होता नित्य भी नहीं होता वो ठीक इसी प्रकार ये मायामय है सारे माया माया के द्वारा रचित है जीव जगत हम अपने शुरू के आख्यान से कल्पना कर रहे हैं जीव जगत तद्वत उसी तद्वत्कार धर्मेशु जन्मनाशादना जन्मनाश की योजना इनका जन्म नित्य भी नहीं है और नाश भी नहीं होता है हो तो हो तो नाश आठ में कहा अत्र आदिना जन्मनाश दो विकार बता दिया जन्म नहीं नाश अन्य विकार चार विकारते विनश्य अन्ना माना अस्थित विपरिण मते अपीयते चार विकार बीच में है उसको लेना जन्मनाश बोलने से एक आता आदि नाम जन्मनाश आदि में जो आदि लगाया उस आदि से लेना है विकारांतरम अन्य विकार जो चार है बीच वाले हैं अस्थि वर्धते विपरीत मते अपीय उसको लेना वो जो अज्ञान से कल्पित वस्तु होगा न वो पैदा होगा न उसपे अस्थि बोला जाएगा न वो बढ़ेगा न विपरीत होगा ना छेड़ होगा ना नाश होगा ऐसा कुछ बोलता अच्छा ठीक है हमें कहते हैं आगे ना तो परमार्थ तो धर्मां जन्म नाश हुआ वास्तव में ये जीव जगतों जीव और जगत ये वास्तव में ना जन्म होता है ना नाश होता है केवल कल्पना मात्र है जन्म भी नहीं है वास्तव में नाश भी नहीं है ये में इति आगे कहा कहा था था के में जायते नाश्ते समृद्धियाेदस्तना वै इत शता व्याख्या करती है उसी के व्याख्या में सत्तावन नंबर कारिका में बताया गया है, उसी की व्याख्या कर नागेशु सर्वधर्मेशु शाश्वत शाश्वत भिथिदर्णा नवेकोच्य धर्मेशु शर्ण नवेकोच्यजेशधर्मेशु ना नशाश्वत विधा कथन अजन्मा है सारे के सारे धर्म कोई पैदा ही नहीं वर्णा जीव है जगत है माया से जन्म होता है वास्तव में जन्म होता ही नहीं अजरमा है सब जगत भी अजर्मा है वास्तव में अज्ञान से जो उत्पन्न होता है वास्तविक उत्पत्ति उसी नहीं, नहीं मानी जाती है अजय सर्वधर्मेश सारे जीव अजन्मा है तो जन्म तो माया से दिख रहा है वैसे जगत भी ऐसा ही नहीं अजय सर्वधर्मेश्वत अभिधा माश्वत कहना भी नहीं बनता अशाश्वत कहना भी नहीं दोनों शब्द का है जो जन्म वाले में विचार किया जाता है ये नित्य है कि अनित्य है इनमें नित्य नित्य विभिन्न नहीं किया जाता जिनका जन्म ही नहीं किया विचार करना है मान पहले जन्म तो हो उसके बाद ये शाश्वत है कि अशाश्वत है नित्य है कि अनित्य है तब विचार होगा जन्म ही नहीं है ऐसे तो वस्तु में कोई शाश्वत और अशाश्वत व्याख्या नहीं होती है नित्य और अनित्य व्याख्या नहीं होती कथा त्र वर्णा नवेक विवेक माने होता है चज्रों तो को घेरने तो लग जाएगा विवेक बनता है उसका अर्थ होता है अलग करना पृथक करने का विवेक है यह अलग है अलग है भेद करना विवेक शब्द का अर्थ होता है यहाँ भी ऐसे आत्मा अनात्मा विवेक पृथक कर रहा है कि अनात्मा और आत्मा दो हैं इसको अलग करना इसका नाम विवेक है विवेक वैराग्य आदि में साधन में विवेक शब्द आता है यही तो है आत्मा और अनात्मा के विवेक यही तो होता है आत्मा अनात्मा विवेक तो विवेक शब्द का पृथक करता है या दोनों सम्मिलित होकर के चल रहा है चल रहा इसको विवेक करना है यही होता है तो कहा यत्र वर्णन वर्तन है जहां पर वाणी के शब्द जा नहीं पाते हैं माने मान शब्द कथन करने के लिए शब्द होते हैं उनको वर्ण बोला जाए यत्र वर्णन वर्तन के जहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है शब्द जा नहीं सकता शब्द अपने जा करके अपने अर्थों को घेर लेता है घेर करके अमुक अमूर्त है बताने की शक्ति है उसकी जैसे गऊ बोलेंगे एक चौपाए जानवर को घेर लेता है गौ शब्द नकार और अवकार मिलकर के एक चौबाही जानवर को घेर देता है जैसे मनुष्य बोलेंगे तो मकार अकार मकार उकार सकार यकार आकार विष्रम कर मिलकर के एक दो पैर वालों को घेर देता है उसे विषय यह हो जाता है इसको कहते हैं शब्द की प्रवृत्ति वहां शब्द पहुंचा बोलते हैं अपने विष्रम को जो शब्द घेरता है उसमें शब्द की प्रवृति मानी जाती है जहां जा नहीं सकता शब्द वो शब्द की अप्रवृत्ति हो जाती ये तो बातचो निवर्तन थे सह इत्यादि है तो जहां जा, जा जा रहे थे शब्द से पहुंच पहुंच नहीं पाया वापस आना पड़ता है जहां से उस विषय को घेर नहीं पाता है यत्र परिणाम शब्द जहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है विवेक का स्तर उस स्थिति में विवेक भी नहीं होता शुद्ध आत्माभाव में जब पहुंचेगा व्यक्ति होगा वह विवेक करना भी नहीं बनता विवेक नीचे की अवस्था विशिष्ट अवस्था में विवेक करना है शरीर आदि विशिष्ट होकर के बैठा है तब तो विवेक होगा तो शरीर आदि से अतिरिक्त अवस्था में पहुंच चुका है, वहां विवेक शब्द का प्रयोग यवरतन थे विवेक जाते वहां विवेक शब्द भी नहीं कहा जाता है विवेक पूर्व अवस्था की बात है विशिष्ट अवस्था में विवेक वहां है और शुद्ध अवस्था में विवेक नाम के वस्तु भी नहीं होता एक टिप्पणी एक दो तीन वर्णा माने सत्या बोधक शक्ति वृत्ति से ज्ञान कराने वाले को वर्ण कहा या शब्द सत्या बोधक शक्ति वृत्ति से बोध कराने वाले जैसे घटा शब्द अपने शक्तिवृत्ति से एक कम आजमान वस्तु को बताता है शक्ति वृत्ति से जो बताने वाले होते हैं अर्थों को बताने वाले को वर्ण बोला जाए वर्णा मैंने सत्या बोधक शक्ति के द्वारा बोधक ज्ञान कराने विवेक मैंने इतर इतर भेद अलग अलग कर इतरे भेद करने के होता है। तो अलग करना इतरे कहा नो दो नो उपाध्य थे जहां पर ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है शब्द को ले जाकर के उसकी पहचान करें बताएं, उस आत्मा को संभव नहीं है ये कहा। ठीक है आत्मा नित्या नित्य कथा न बता रती हेतु महा आत्मा नित्य है कि अनित्य है ये कथा चलने वाली ने यह शब्द नहीं चलेगा क्यों आत्मा में न नित्य शब्द पहुंचता है नित्य करके जो तो बोलना हो तो शब्द पहुंचाना पड़ेगा कौन शब्द नित्य शब्द नकार इकार एक आकार विसर्गों को पहुंचाना होगा तब नित्य कहलाएगा और अनित्य कहना हो तो अकार नकार इकार तकार विसर्ग एक? ये पहुंचाना पड़ेगा वहा नित्य शब्द पहुंच सकता है न अनित्य शब्द पहुंच सकता है ये तो बात निवर्तन अपराप मन सा आनंद प्रमणो विद्वान है तो नित्य शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती कहा आत्मा में आत्मा शब्द प्रवृत्ति होना ही नहीं होती। नित्य यह शब्द नकार इकार तकार एक अकार, अकार विसर्ग ये नित्य कहा पहुंचेगा यही तो होता है नित्य मानी क्या होता है न ई तसर्ग ये नित्य होता है शब्द कहा पहुंचेगा आत्मा नहीं अच्छा, है आत्मा नहीं नित्य अनित्य कथा ना बता रही थी आत्मा में नित्य कहना भी नहीं बनता अनित्य कहना भी ये दोनों के दोनों अवतर हो ही नहीं सकते नित्य शब्द की प्रवृत्ति नहीं है और अनित्य शब्द की प्रवृत्ति नहीं है ये तो जब निचली अवस्था में थे तब नित्य अनित्य आदि शब्दों में प्रयोग होता वहां पहुंचने पर यह भी नहीं होगा नित्य शब्द की गति नहीं है कहा नित्य शब्द कहां पहुंचेगा आत्मा ना अनित्य शब्द पहुंचे नहीं पहुंच कथा आत्मनि नित्या वहाँ ये दोनों कथा मान दोनों शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती तो बताते हैं यत्र यत्र इत्यादि कहा है शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती शब्द अपने शक्ति से उस अर्थ को बता नहीं सकता बाकी अर्थ को तो बता देगा घट बोलेंगे तो घट शब्द एक कम ग्रिवादमान विषय को बता देगा उस सामर्थ्य है अपने विषय को बताने के सामर्थ्य शब्द में किन्तु वो शब्द का विषय नहीं बनता शुद्धात्मा शब्द नित्य शब्द भी वहां जा नहीं सकता अनित्य शब्द भी जा नहीं सकता जो नित्य शब्द बोलते हैं गौण प्रयोग है आत्मा में नित्य शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता एक, एक ग्यारह नंबर की टिप्पणी कहा नित्यादि शब्द प्रयोग नित्य अनित कथा मानी नित्य अनित्य शब्द प्रयोग नीका में है न प्रवर्तन इत्यादि है नित्यादि शब्द वहां पर ना बता रहती नित्य अनित्य शब्द वहां जा नहीं सकते ना नित्य शब्द जा सकता है ना अनित्य शब्द जा सकता है उस अर्थ को घेर नहीं सकता आत्मा कोत्र इत्यादि कहा था श्लोक से पूर्वार्धन व्याख्य कार्य का जो पूर्वाध भाग उसकी व्याख्या करते हैं परमार्थ तस्तु भाषण देखो भाई आत्मा को नित्य बोलते हैं अनित्य जो कुछ भी बोलते हैं कोई अनित्य बोलते हैं कोई नित्य बोलते हैं अपने भाषा है ये भी व्यवहार कालीन नित्य नित्य बोलने की बात भी व्यवहार में है पारमार्थिक तो शब्द तो वही तो आत्मा होता है तो अनित्य शब्द की प्रवृत्ति कैसी होगी नित्यविद एक शब्द है क्या है वो अर्थ उसका जो कुछ आएगा क्यों शब्द तो नित्य नकार इकार एक अकार विसर्ग ये नित्य बना हुआ है जुड़ करके नित्य शब्द बना हुआ होता है उसकी प्रवृत्ति में से सकती भाषा में कहते हैं परमार्थ दृष्टि से बोल रहे हैं वास्तविक दृष्टि में कोई शब्द वहां जा नहीं सकता परमार्थ वस्तु आत्मा सुय जो आत्मा बने यह जीवात्मा है अजन्मा आत्माओं में जो नित्य है कि अनित्य है करके बोलना वास्तव में नहीं बनता पूर्व में जो कहा था ये शाश्वत भी नहीं है और अजन्मा है जो बोला था यह व्यवहारिक दृष्टि से परमार्थ तस्तु आत्मसु अजय आत्मा है नित्य एकरस एक वो नित्य एकरस है एक स्वभाव वाला है कभी नित्य होना कभी अनित्य होना ऐसा स्वभाव नहीं होगा ज्ञान मात्र सत्ता वाले है केवल विज्ञप्त माने ज्ञान स्वरूप है इनमें कहा छह सात की टिप्पणी है नित्य माने उत्पत्ति आदि सुनने नित्य सम्मेदगा जिसमें उत्पत्ति आदि बिगाड़ है सदभाव बिगाड़ रही अस्ति है तो क्षेत्र अस्थि अपना को नित्य शब्द से बोला कर एक और सामान्य विशेष है सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं है जैसे मनुष्यों में एक सामान्य होता है मनुष्यत्व सारे मनुष्यों में होगा और विशेष है तत्त व्यक्ति व्यक्तित्व तत्व व्यक्तित्व तो विशेष होता है तो सामान्य और विशेष कोई धर्म नहीं जिसका जो सामान्य निर्विशेष मनुष्यत्व जैसा भी नहीं है मनुष्य जैसे भी है दोनों धर्मों से हित है ऐसा आत्माओं में शाश्वत अविधा नाश्वत शब्द भी एक शाश्वत शब्द है अशाश्वत भी शब्द है नित्य है कि अनित्य शाश्वत अशाश्वत शाश्वत बने नित्य अशाश्वत बने अन्य ये दोनों शब्दों का कथन नहीं हो सकता ये दोनों शब्द उस आत्मा को घेर नहीं सकते जा सकते वहां पहुंच नहीं सकते शाश्वत अशाश्वत बाह दोनों में से कोई भी हो न अभिधान अविधान अभिधान प्रवर्तते कहा न अभिधान प्रवर्तते इनका शब्द की कथन हो नहीं सकता आत्मा को नित्य कथन करना अनित्य कथन करना संभव नहीं आठवीं उपाय अविधान मैंने शब्द शब्द की प्रवृत्ति कहते नित्य मान शाश्वत शब्द अशाश्वत शब्द इनकी प्रवृति नहीं हो सकती क्यों तो कहा यत्र येशु वर्णनते यही इति वर्णा जिनके द्वारा अर्थों के वर्णन होता है उनको यहाँ वर्णा वाला शब्द को जिनके द्वारा अर्थ का प्रकाश होगा शब्दों से शब्दों को वर्ण कहा है एक रात यत्र वर्णाम अभितंत कहा था यत्रु जिनमी जिन आत्माओं में वर्णंत यही अर्थाति वर्णा वर्ण शब्द की है जिनके द्वारा वर्णन होता है अर्थों का वर्णन होता है कथन होता है उनको कहते हैं वर्णा शब्द शब्द हो जाएंगे शब्द न प्रवर्तन थे ये ना प्रवर्तन थे जिन आत्माओं में शब्द की प्रवृत्ति नहीं है ना प्रवर्तन थे अविधातु प्रकाश तो न प्रवर्तन उसको कथन करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती शब्दों की या आत्मा है ऐसा करके नहीं बोल सकते कोई शब्द नहीं बता सकते ये घट है करके तो बोल दे जा विसर्ग बोलेगे एक मिट्टी के पात्र को घेर देगा वो शब्द घटा एक शब्द है एक मिट्टी के पात्र को घेर देता है हम विभाग मिट्टी के पात्र में करते हैं घटा में आना ही बोले तो घटा शब्द को लाते हैं कि मिट्टी के पात्र लाते हैं मिट्टी के पात्र लाते है शब्द प्रयोग होता है अर्थों को समझ जाता है व्यक्ति अर्थों को घेरा है उसमें पता लगता है किन्तु उन्हें आत्मा को प्रवेश नहीं होता सकता आपको पता और विवेक क्या होता है इदम एव एवं यदि विवेक हो यही यही है ऐसा निर्णय करे का नाम विवेक होता है एवं विवेकोता इद्वीक विविधता अलग करना पृथक्त करना विविधता दर्शक परेद करना यहा, यहा, यहा, यहा करने का विवेकोता नो अन्य वो उस विषय में नित्य ऐसा नहीं कहा जाता क्यों तो है क्यों यहाँ वर्तन श्रुति तैकृपन सद जहां से बाणी लौट आती है शब्द लौट आते है जहां से वह आत्मा होता है ऐसे निर्देश कर रहा है श्रुति ऐसे दे, यह आत्मा है नहीं बता पा रही है देखो भाई जहां जाने के बाद में वो शब्द उसको घेर नहीं सकता है वह आत्मा है भांगी को घेर देता है शब्द जिस अर्थ को बता नहीं सकता वो आत्मा होता है बस और गुण आत्मा ऐसे श्रुति तटस्थ लक्षण से बोलती है इतर व्यावृत्ति करके बोलती है शब्द की जहां प्रवृत्ति नहीं है वह आत्मा है। शब्द की जहां तक प्रवृत्ति है वह आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हैं। ठीक है श्लोक से पूर्वाधम हो गया द्वितीय के इत्यादि कहा था उसी का अर्थ करते तथा प्रकृतेश तत्र शब्द है उसका विवेकोच कहा था तत्र मैंने धर्म को जीवों में ये जीव को कहा प्रकृति जो है उनको यहाँ तत्व शब्द तत्व प्रकृति माने जीव आत्माओं में पर शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ऐसा आत्मसु नित्य नित्य कथा भावे शब्दा को जरा तुम हेतु आत्मा को नित्य भी नहीं कहना बन रहा है और अनित्य कहना भी नहीं बनता इसमें क्या कारण है कहते हैं शब्दा गोचर शब्द का अभिषेय तो हेतु है शब्दागोचर तो माने शब्दा विषय शब्द का विषय नहीं बन पा रहा इसलिए नित्य भी नहीं बोल पा रहे हैं अनित्य भी नहीं बोल पा रहे अगर नित्य शब्द वहां पहुंच जाता है तब तो नित्य बोलते अनित्य शब्द पहुंचता अनित्य बोलते दोनों शब्दों की गति में नित्य मानी शब्द है अनित्य मानी शब्द है आत्मा में नित्यानित्य तो कथा नहीं हो पा रहे आत्मा नित्य है गहना नहीं बना क्यों कहते हैं शब्द बोलते रत्तम हेतु शब्दा शब्द का विषय नहीं बन पा रहा इसलिए शब्द है है? का नई कारण प्रमाण शब्द का ये विषय यहाँ निर्णय असन साह तरसोचर कथम असौ व्याख्या आचरण शब्दर प्रतिशत चित्तस्पंदन मतम अभीचारसुंदरम प्रतिपा प्रतिपादा यखो गुर्वादी शंका कर्ता महाराज आत्मा शब्द का विषय निर्बाध है शोचर है शब्द कागोचर है विषय है तो कथम असो व्याख्या शब्दी क्याख्या करने वाले जो आत्मा की व्याख्या करने वाले कथा करने वाले लोग हैं शब्दों के प्रतिपा तो को, कैसे आचरण बनाते शब्द के द्वारा यदि प्रतिपादन करते हैं आत्मा का शब्द का यदि विषय नहीं होता है तो फिर शब्द के द्वारा कैसे प्रतिपादन करते हैं लोग, व्याख्यान करने वाले लोग आत्मा की व्याख्यान कैसे करते हैं शब्दों के द्वारा शब्द ही तो व्याख्या देते हैं और क्या देते श्रोताओं को भक्ता शब्द ही तो देगा आत्मा की व्याख्या कैसे करते हैं अगर शब्द के विषय नहीं होता हो तो ये श्रम कहा गया कथम कैसे आचरण करते हैं लोग द्वारा टीव ने कहा प्राप्त होती कैसे प्रतिपादित तो कैसे प्राप्त होगा आत्मा व्याख्याता तो प्रतिपादन कर रहे हैं शब्द से ही प्रतिपादन कर रहे हैं और शब्द का विषय नहीं होता है तो कैसे ही प्रतिपादन कर रहे हैं ये शंका हो गई तब कहते हैं देखो भाई चित्त स्पंदन मात्र व्याख्यान है ना ये भी मन का ही खेल है मन की स्फूरण मात्र है ऊपर उपर से सुंदर है ये वास्तव में ये भी नहीं है व्याख्यान का विषय आत्मा बनता ही नहीं व्याख्यान शब्द शब्द का विषय आत्मा बनना ही नहीं है स्मृति बोल रही है तो बातें निवर्तन थे मात्रम, चित्त का स्फूर्ण मात्र है मन के स्फूरण है व्याख्यान तो मन में जैसा आया वैसे बोल देते वक्ता को जैसा सूझेगा वो वक्ता वैसे बोलता है दूसरा वक्ता भिन्न प्रकार से बोलता है चित्तस्फूरण है जैसा तो स्पूर्ण होता है वैसे बोलते सभी वक्ता का एक ही शब्द नहीं होता भिन्न भिन्न हो जाता है चित्तस्पूर्ण मात्र अ विचार बिना विचारे अच्छा लगता है आत्मा ने तो कथन कर विचार करने पर बोलना नहीं बनता गो गोचर जहां मन जाए, सो सब माया जानव भाई गो मे गो इंद्रिया गोचर माने विषय इंद्रियों का विषय जहां तक है वो तो माया है कहा गो गोचर जहां लघ मन जाए, सो सब माया जानव भाई जहां तक इंद्रियों का विषय है चाहे वाणी का विषय इंद्रिय का विषय है चाहे मन का विषय इंद्रियों का विषय है वो सब माया है आत्मा ने ऐसा कहा होगा तो अविचार सुंदरम बोल दिया अविचार सुंदरमा ने विचारम बिना वो मनोहर ये जो व्याख्याता लोग आत्मा का जो वर्णन करने जा रहे हैं ये माने विचार के बिना अच्छा लगता है विचार करने पर वो गलत शब्द है प्रयोग नहीं होना जहां अवाच्य को वाच्य बना रहे हैं वो अवाच्य है आत्मा वाणी का विषय नहीं वो बाणी का विषय बना रहे हैं अविचार सुंदरमा करता विचारम बिना ही विचार के बिना ही मनोहर मन को आनंद देने वाला है महाराज आत्मा की व्याख्या करते हुए बड़ी धारी करके बोलते हैं अगर वो लोग जानकार होते तो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते वो जानकार नहीं इसलिए ठीक है अच्छा है ऐसे साथ आए। वास्तव में नहीं अच्छा होता व्याख्या नहीं हो सकती तो शब्द की गति नहीं है ये बता रहे ये कहा अब विचार सुंदर प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भावना हो रहा है प्रतिपाद्य हो गए आत्मा प्रतिपादक हो गए वक्त हो यह सब बिना विचारे अच्छा लग रहा है विचार में नहीं आ सकते हैं प्रतिपा नहीं हो सकता, सकते नक्ता प्रतिपादक बनेगा ना आत्मा प्रतिपा बनेगा द्वैतम ये द्वैत जितने भी हैं, हाँ। ये भी था। था था है सदृष्टमा दृष्टान के साथ बताते हैं यथा स्वप्न द्वया भाषा चलती माया तथा जागृत दया भाषा चलती मायया तथ जागृद न संशय तथा तथा तथा यथा जैसे देखो स्वप्न में एक ही मन होता है और कुछ मन के अतिरिक्त न इंद्रियां है ना कोई विषय है कुछ भी नहीं फिर भी दो प्रकार के व्यवहार होता है ग्राह्य ग्राहक भाव हो जाता है ग्रहण करने वाला व्यक्ति और ग्राह्य विषय दो हो जाता है यथा स्वप्ने दोष दो रूप में जो हो रहा है ग्राह्य और ग्राहक भाव में ग्रहण करता और ग्राह्य विषय हम होते हैं हम किसी को ग्रहण कर रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं वो विषय अलग है हम अलग है दो हो जाते हैं किंतु मंच को छोड़कर करके कुछ नहीं हुआ इंद्रिया हमारी सोई हुई है हमारा शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ है जहां पड़ा है पड़ा है ऐसी स्थिति है कोई वस्तु नहीं केवल मन जगा हुआ है इंद्रिया सब सो गई है मन जगा हुआ है फिर भी दो आकार हो जाता है ग्राही और ग्राहक दो भाव हो जाता है यथा स्वप्न दो, दो आवास का आवास वास्तविक वस्तु आवास है कल्पना है, है। चित्तन चलती माया वो तो माया अज्ञान के कारण से चित्त ही दो रूप में विचलता चित्त मान मन मन दो रूप में हो जाता है मन से तो कुछ नहीं वहां nope। वहां nope, ग्राह्य और ग्राहक भाव हो जाता है माया के द्वारा अज्ञान के द्वारा ऐसा हो जाता है ठीक है जी प्रकाश जागृत में भी ऐसे ही है जो तो ग्राह्य ग्राहक भाव हो रहा है मैं ग्रहण करने वाला हूँ तो ग्राह्य विषय ऐसे दो रूप में हो रहा है तथा जागृत आसम चित्तम चलते माया ये भी माया के द्वारा चित्त ही है मन ही है दो रूप में रहा है न वस्तु है ना ग्रहण करने वाला व्यक्ति मनुष्य ग्राह्य वस्तु भी नहीं ग्राहक व्यक्ति भी नहीं मन की खेल है जैसे स्वप्न में दोनों न होने पर भी दो रूप हो जाता है ठीक इसी प्रकार जागृति का भी खेल वैसा है हाँ वहां के थोड़ा समझ जाते हैं जग गए वहां से यहां से अभी जगह नहीं इसलिए समझ नहीं पा रहे वास्तव में वही है टिप्पणी चार पांच की चारों कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपा द्वयोर दोयोर हो यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादभाव वहां स्वप्न में भी व्याख्या कर रहा है व्यक्ति और श्रोता सुन रहे हैं व्याख्यान हो रहा है चलता है कथाकारों को प्राय वही स्वप्न देखे कोई श्रोता ही, ही दिखाई पड़ेगा होता ही ऐसे ऐसे ही।, ही होता है जो जहां गया पुलिस को हमेशा डंडा हाथ में दिखाई देगा स्वप्न भी ऐसे दिखाई देगा क्योंकि सनातन भाव प्रभावित होगा वही होगा जैसे संस्कार बना होगा वही होगा उसको अधिकतर वही होगा तो टिप्पणी कह रहे हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक आभाषो सोपने योपने जिसमें वहां प्रतिपादक प्रतिपाद मन है और कोई नहीं वहां न वहां बढ़ता है न स्रोता है फिर भी दो रूप हो जाता है प्रतिपादक प्रतिपादन करना हो रहा है प्रतिपाद्य बन रहा है ऐसा हो जाता है ये क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषण लगा देना काफी चलती क्रिया जिसमें ऐसा चलता है प्रतिपाद्य प्रतिदक दोलना चाहते हैं माया चलदी पांच की टिप्पणी में कहा अविद्या स्पंदया अविद्या के द्वारा स्पंदन होता है अज्ञान के कारण मन में स्पंदन होता है परिणाम हो जाता है दो रूप में परिणत हो जाता है मन अज्ञान के महिमा से मन दो रूप में हो जाता है जागृत में भी ऐसा ही है अज्ञान आत्मा का ज्ञान होता तो यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक व्याख्याता और व्याख्यान नहीं होता या श्रोता भोक्ता नहीं होता आत्मा में गए होते तो आत्मा में नहीं गया मैंने अज्ञान है आत्मा का तब ये दो रूप बना हुआ है प्रतिपादक दो का जागृत में वैसा ही है ये कह दिया दूसरे कार्य का हम कहते अद्वयम जो द्वियाभाषम चित्तम स्वप्न न संशय कहा देखो भाई ये जो चित्त है स्वप्न में अद्वय चित्त एक ही चित्त दो रूप में दिखाई दे रहा है दो रूप में ऐसा दिखाई पड़ता है इसमें कोई संशय नहीं है और अद्वयम जो दयाभाषम तथा जाग्रत में संशय इसी प्रकार जागृत में भी ऐसा ही है कोई संशय नहीं है क्यों तो वहां से समझ जाते हैं या नहीं समझते दो रूप जो दिखाई पड़ता है मन का ही खेल है अज्ञान विशिष्ट मन अज्ञान ज्ञानकालीन मन है जो रूप बना लेता है कि टिप्पणियां जो द्वितीय पंक्ति में टिप्पणियां है वो प्रथम पंक्ति की टिप्पणी द्वितीय पंक्ति में पहुंच गई है दो नंबर को दिया है ये प्रथम पंक्ति की टिप्पणियां है द्वितीय पंक्ति में टिप्पणी लगने वाली नहीं है एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रथम पंक्ति में अद्वयम तो दया भाषम चित्तम स्वप्न उसका है टिप्पणी एक नंबर कहा अधिष्ठान स्वरूपतया एकम स्वप्न चलती अनुवर्त प्रतीयते अधिष्ठान स्वरूप से एक होने से अधिष्ठान आत्मा है उससे एक हो जाने के कारण से मन दो रूप करने के सामर्थ्य आ जाता है अगर आत्मा न हो चेतन में लिए बिना उसमें शक्ति नहीं आती जो दो रूप बनाने की शक्ति कहां से आ गई अधिष्ठान की सप्ताह से अधिष्ठान आत्मा है अधिष्ठान स्वरूप तया एक स्वप्न में बोल दिया जागृत ये तो जागृत की बात करने वाला उत्तर उत्तरार्ध है तो उसमें टिप्पणी गलत छपी होने पुस्तक हो चाहे नए पुस्तक हो गलत चाहिए है। पूर्व में चाहिए अधिष्ठान स्वरूप अधिष्ठान वहां आत्मा है मन मन की मन दो कल्पना कर रहा है अज्ञान से आत्मा में दो रूप की कल्पना कर रहा है मन दो रूपों को दिखता है अधिष्ठान स्वरूप से एक होने से स्वप्न में चलती मन में दो रूप होने की संभावना हो जाती है प्रतीत होता है। नहीं तो अकेला जलमन दो रूप हो नहीं सकता अधिष्ठान के सहारा पाए दो नंबर का न संशय वहादी प्रतिपादी उभयोर अपनी सम्मतम यह तो दोनों मानते हैं। स्वप्न में एक ही है मन से अतिरिक्त नहीं है फिर भी दो रूप हो जाता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाग हो जाता है यह तो दृष्टान्त है ये जो तो टिप्पणी है दृष्टान्त पूर्व पूर्व पृष्ठ पंक्ति की है और अद्वैन दयावासम तथा जागृत न संस्कार उसी प्रकार है जागृत का भी वही अधिष्ठान आत्मा से अभिन्न होकर के मन दो रूप बना लेता है अविद्या के महिमा से दो रूप बना लेता है वास्तव में दो रूप का है इन्हें न प्रतिपाद्य है न प्रतिपादक है ठीका में कहते हैं स्वप्ने प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैत चित्त पंडित मातृत्व जागृत कथम तथा क्या महाराज स्वप्न में प्रतिपाद्य प्रतिपादन स्वप्न में एक ही है मन ही है सभी के दृष्टि सब मन से अतिरिक्त नहीं मानते दो रूप हो जाता है प्रतिपाद्य प्रतिपा मन होने पर भी जागृत में कैसे होगा जागृत में तो वास्तविक है श्रोता भक्ता सब प्रतिपाद विषय और प्रतिपादन अलग अलग है स्वप्न में मानने पर भी कहा स्वप्न प्रतिपाद्य प्रतिपाद पर जो द्वैत है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव में चल रहा द्वैत चित्तस्पंदित मात्रन मात्र चेष्टा मन के चेष्टा मात्र, मात्र होने पर भी स्वप्न में ऐसा होने पर भी जागृते कथन तथा जागृत में कैसे वो मन के चेष्टा मात्र हो सकता है ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक आदि ये शंका आदि ये शंका के उत्तर कहा अद्वैन दया भाषण तथा जागृत इत्यादि कहा पुनरुक्तम संकांतर पौनोरिक्तम श्लोक निराशा कहते हैं देखो ये दोनों कारिगाओ में पुनरुक्ति लग रही है पूर्व कार्य का भी ऐसा ही है दूसरी कार्य का भी ऐसा ही है समान बोल रहा है यदा यथाशोम द्वयावासम चित्तम चलति माया अद्वय द्वयावासम चित्त चलित मशम से समान लग रहा है दोनों तो, तो पुनरुक्ति होगी ये शंका आ गई इस श्या को परिहार करने का पुनरुक्तम और महाराज दोनों तो दोष एक है ही, एक ही दो बार बोल दिया शंका शंका के खंडन के लिए पूर्व शका से अतिरिक्त शंका अभियव कार्य का इसे मानते हुए उत्तर देते हैं यद पुनर इत्यादि कहते हैं शंकांतर क्या है चार की टिकोण कहा प्रतिपाद्य प्रतिपात् तो असंस्ट्ष्टस्, असंसृष्ट प्रतिपा प्रतिपाद्य प्रतिपादे से अलग शाह है जन्मादिंग प्रतिदा पूर्व में जन्मादि की शिक्षा थी अभी प्रतिपा प्रतिपावी शाह है अन्य संकाय है एक ही शही है एक भाष्य में क्या युद्धवागोचर पर अदय विज्ञान से मनसा स्पंदन मात्रम न परमार्थ देती देखो वाणी का जो विषय बना जा रहा है उस पर आत्मा को वाणी का जो विषय नहीं हो, उसको बना प्रिद्पार है उसको विषय बनाया जाए प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव बनाया जा रहा है प्रतिपादक वक्ता बन रहा है प्रतिपाद्य आत्मा बनाया जा रहा है विषय बनाया जा रहा है वाणी का विषय बनाया जा रहा है आत्मा को क्या है कहते हैं मन का स्पंदन मात्र है वास्तव में वो वाणी का विषय नहीं है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव नहीं है दो रूप मन का खेल है ये कहते हैं आत्मा के द्वारा शब्द का विषय बनाया जा रहा है वह परमार्थ तो अद्वैस पर आत्मा है वह प्रतिपाद्य प्रतिपादक दो भाव नहीं आत्मा में अद्वैस विज्ञान मात्र से केवल ज्ञान रूप है ज्ञान स्वरूप आत्मा का तन वो जो प्रतिपाद्य प्रतिपाद बाग गोचरत्व है तत्व बागोचरत्व प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव दिखाना है जो मनसंदन मात्र मन की चेष्टा मात्र है वो वास्तव में वहां प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव नहीं है न परमार्थ वास्तव में नहीं है वो या ज्ञान दशा में कथा सुनना सुनाना भी अज्ञान काल है काल में कहा का कथा और कहा भक्ता कहां श्रोता सबको बात करके बैठा होगा उस काल में कहा ऐसा है काल है क्यों अज्ञान जैसे अन्यों का अज्ञान नहीं थोड़ा उजाला माने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अंधेरा जैसा है ये जो कथा सुनने वाले सुनाने वाले थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं कृष्ण पक्ष का अधेरा जैसा नहीं जो सामान्य जनों में जो अज्ञान है वो अज्ञान तो नहीं है थोड़ा हल्का हो गया है इसलिए सुनते हैं सुनाते हैं चल रहा है तो अज्ञान है उठता अर्थ उसको बोल दिया दोनों कार्य का अर्थ हो गया बता दिया टिप्पणियां हो गई समझ हो गया है नहीं देवा ओम दिर्थ दे परसों से नवरात्र आरंभ है तो नवरात्र में सभी को अपने अपने से कुछ देवी की उपासना करनी है जैसे शक्ति प्राप्त कर सकें हम लोग इसे किसके ग्रहण करने की शक्ति मिल जाए श्रवण की शक्ति मिले ग्रहण की शक्ति मिले इसके लिए उपासना करें देवी की तो नौ नौवीं तक पाठ बंद रहेगा अगर दसवीं से पाठ चलेंगे नौवीं तक पाप